ध्यान और आध्यात्मिक जीवन साधु संग अध्याय नौ सत्संग की आवश्यकता सभी धर्मों और सभी आध्यात्मिक साधनाओं में संतों एवं गानियों के संग को महत्व दिया गया है और वस्तुतः यह साधक के आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है भी प्रारंभिक साधक के जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है भारत में आध्यात्मिक प्रगति के इच्छुक सभी लोग संतों के संघ के लिए सर्वदा आग्रह पूर्वक प्रयत्नशील रहते आए हैं सत्संग से क्या लाभ है इस विषय में श्री रामकृष्ण वचनामृत में एक महत्वपूर्ण वार्तालाप है एक भक्त महाराज तो उपाय श्री रामकृष्ण उपाय साधु संघ और प्रार्थना वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता सदा ही आवश्यक है रोग लगा ही है फिर वैद्य के पास बिना रहे हुए नाड़ी ज्ञान नहीं होता सांस घूमना पड़ता है तब समझ में आता है कि कौन कप की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी भक्त साधु संग से क्या उपकार होता है श्री राम कृष्ण ईश्वर पर अनुराग होता है उनसे प्रेम होता है व्याकुलता न आने से कुछ नहीं होता साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है साधु संग करने पर एक और उपकार होता है सत और असत का विचार सत नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर असत अर्थात अनित्य। दूसरे शब्दों में सत्संग से हम में त्याग के भाव की वृद्धि होती है सर्व त्यागी संतों के साथ रहने से दूसरे लोग त्याग का मूल्य समझते हैं तथा उसकी साधना के लिए बल प्राप्त करते हैं एक मुसलमान संत की कथा है जिसके पास एक दिन सुल्तान आया सुल्तान ने तपस्वी के त्याग की प्रशंसा की जिसके उत्तर में संत ने कहा मेरा त्याग क्यों तुम्हारा तो उससे अधिक है मैंने तो संसार और उसके भोगों का त्याग किया है जबकि तुमने तो भगवान तथा स्वर्ग सुखों को त्याग दिया है सम्यक संग का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है जो बुद्ध द्वारा कथित सम्यक स्मृति से निकट संबंध रखता है तथा वेदांत की साधना में जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती यह गर्वित होकर दूसरों से दूर रहना सहृदयता का अभाव और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव नहीं है इसके विपरीत बाह्यता कुछ लोगों के साथ संग न करके दूर रहते हुए भी एक पूर्णतः दया का कार्य हो सकता है त्याग और संन्यास को उच्च स्थान प्रदान करते हुए भी बौद्ध धर्म सभी प्राणियों के प्रति करुणा का धर्म है आध्यात्मिक पथ के सहयात्री एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं इसीलिए सत्संग इतना महत्वपूर्ण है परस्पर सहायता एक दूसरे के प्रति सद्भावना होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी शक्ति और प्रयास को बनाए रखने में मदद करते हैं हमें कभी भी गुरु बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए लेकिन सहपाठी की तरह आचरण करना चाहिए और यदि संभव हो तो दूसरों की सहायता करनी चाहिए यदि हम उचित सीमाओं में रहना जानते हैं तो ऐसा करना सदा निरापद है तब हम दूसरों तथा अपने लिए खतरनाक नहीं होते तब अहंकार और हम में अंकुरित न होकर हमें और दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकते हे hey जगदम्बे मैं यंत्र हूँ तुम चलाने वाले हो हमें यह मनोभाव अपनाना चाहिए बड़प्पन का भाव कभी नहीं दूसरों का नेतृत्व करने के पूर्व परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण के भाव से दूसरों की समर्पित सेवा करना सीखो कई बार हम बिना पर्याप्त प्रशिक्षण के दूसरों का पथ प्रदर्शन करना चाहते हैं हम पूरी कीमत चुकाए बिना फल प्राप्त करना चाहते हैं भक्तों की छोटी मंडली का लाभ यह है कि कम लोगों में स्वभाव की समानता होती है और ये सभी स्पष्ट निर्देश लागू होते हैं छोटी मंडली में चुगलखोरी के बिना सच्ची सहानुभूति का भाव होना आसान है भले ही उसके सदस्य प्रारंभिक साधक क्यों न हो पहले गहन कर्म तथा बाद में कार्य क्षेत्र का विस्तार करना सदा श्रेयस्कर है प्रत्येक देश में ऐसे कुछ निष्ठावान लोग होने चाहिए जो पूर्ण पवित्रता सेवा और भक्ति के उच्चतम आदर्श के लिए प्रयत्नशील हो, जो उस आदर्श के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर हो जो उसकी प्राप्ति के लिए कोई भी कष्ट सहने के लिए तैयार हों चाहते हुए भी हम बड़े जन समुदाय को आध्यात्मिक नहीं बना सकते लेकिन हम उन कुछ निष्ठावान लोगों का जीवन बदल सकते हैं जिनके परिवर्तन का समय हो गया है मूर्खों का संग न करो संस्कृत में एक प्रसिद्ध कहावत है वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरे सह न मूर्ख जनसंपर्क सुरेंद्र भुवने स्वी भरतिहरी नीतिशतकम अर्थात स्वर्ग में मूर्खों के संपर्क के बदले वन पर्वतों में वनवासियों के साथ भ्रमण करना श्रेयस्कर है अपने साधन काल में यदि हम अच्छे पवित्र गहरे आध्यात्मिक भाव भावापन्न और बुद्धिमान लोगों का संग प्राप्त न कर सकें तब भी मूर्खों अर्थात सांसारिक भावापन्न लोगों के पास जाना और उनका संग नहीं करना चाहिए उनके अपवित्र अनैतिक स्पंदन हमारी वर्तमान स्थिति में हमें प्रभावित करते हैं भले ही हमें इसका पता न चले और हम यह सोचने सोचते रहें कि कुछ नहीं हुआ है वरानगर मठ में जब श्री रामकृष्ण के कुछ युवा शिष्यों ने स्वामी विवेकानंद से शिकायत करते हुए कहा कि चूँकि वे अभी तक भगवत दर्शन करने में सफल नहीं हुए हैं अतः उन्हें अपने परिवारों को लौट गृहस्थों की तरह रहना चाहिए तो स्वामी जी ने उत्तर दिया यदि मैं राम को न पा सकूं तो क्या इसीलिए मुझे श्याम अर्थात श्यामा अर्थात स्त्री के पास जाना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है इसका अर्थ क्या यह है कि मैं संसार में लौट जाऊं? नहीं कभी नहीं सभी को यह मनोभाव बनाए रखना चाहिए लेकिन सामान्यतः लोग किसी का संग चाहते हैं चाहे वह कुसंग ही क्यों न हो वे अकेले रहना नहीं चाहते यही सारी समस्या है आध्यात्मिक प्रगति का एक असंदिग्ध लक्षण यह है कि भक्त केवल परमात्मा तथा आध्यात्मिक विषयों को ही सुनना तथा उनकी चर्चा करना चाहता है यदि कोई भक्त सांसारिक लोगों तथा सांसारिक वार्ता में रुचि रखता है तो उसकी भक्ति में कुछ गड़बड़ है तथा उसकी निष्ठा संदेहास्पद है कोई बाह्य वस्तु मुझे तभी आकृष्ट कर सकती है जब उसके लिए मेरा मन लालायित हो अथवा उसके लिए मेरी आंतरिक स्वीकृति हो एक ही विचार के मनुष्य साथ रहते हैं क्योंकि उनके स्वभाव में समानता होती है सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति सांसारिक व्यक्तियों की बातचीत और संग में रस नहीं ले सकते सांसारिक मनोभाव वाले लोग बहुत चतुर तथा बौद्धिक दृष्टि से विकसित होते हुए भी अबोध होते हैं और साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसे मूर्खों की संगत में अपना समय न बिताए यह अत्यधिक आवश्यक है मैं जानता हूँ कि मैं तुम में से कुछ लोगों को यह बात बार बार क्यों कह रहा हूँ आत्मानम सत्तम रक्षेत क्या तुमने कुछ लोगों को दूसरों का उद्धार करने में व्यस्त देखा है ऐसे लोग पाश्चात्य देशों में ही बहुतायत में हैं। कुछ लोग सदा दूसरों की आत्मा को नरकाग्नि से बचाने में व्यस्त रहते हैं यह न सोचो कि तुम संत हो गए हो और अपनी इच्छानुसार सभी की संगत कर सकते हो बुद्ध ईसा मसीह रामकृष्ण जैसे लोग ही पापी के पास जा सकते हैं पापी का संग कर सकते हैं और उनका त्राण कर सकते हैं तुम्हारी बात भिन्न है तुमने अपने उद्धार के लिए भी पर्याप्त क्षमता अर्जित नहीं की है यदि मेरी बात समझ में न आई हो तो जाओ और पापियों को परिवर्तित करने का प्रयत्न करो और देखो तुम्हारा क्या होता है तुम्हें अभी अपनी साधना में लगे रहना चाहिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में तुम्हें अपने आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त और किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए तीव्रता और लगन के साथ अपनी साधना करो जब ध्यान और स्वाध्याय में अधिकाधिक समय लगाओ तब यदि तुम आध्यात्मिक जीवन में पर्याप्त प्रगति कर लोगे तो तुम भी दूसरों की आध्यात्मिक सहायता कर सकोगे कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा विपरीत लिंग के आकर्षण से अधिक प्रभावित होते हैं कुछ लोगों में दूसरों की अपेक्षा काम के प्रलोभनों की प्रतिक्रिया जल्दी होती है ऐसे लोगों को दूसरों के संग के विषय में प्रलोभनों के विषयों के बीच जाने में अधिक सतर्क रहना चाहिए श्री रामकृष्ण के लाटू नामक एक शिष्य थे उन्होंने श्री रामकृष्ण से भेंट के पूर्व अपनी किशोरावस्था एक गरीब ग्वाल बाल की तरह समाज के निम्न वर्ग में व्यतीत की थी वे लोगों को शराब पीते देखने के अभ्यस्त थे श्री रामकृष्ण के संस्पर्श में आने के बाद युवक लाटू एक दिन एक मद्रालय के पास से गुजरे जिससे उनकी किशोर स्मृतियाँ जागृत हो उठी और मन चंचल हो गया दूसरों के विचारों को पढ़ने में समर्थ श्री ने तत्काल लाटू की अशांति का कारण जान दिया और उन्हें शराब खाने के निकट न जाने की चेतावनी दी उसके बाद युवक लाटू ने शराब की दुकान वाली सड़क से ही नहीं बल्कि पास की अनेक सड़कों से आना जाना बंद कर दिया इसके बदले वे घूम लंबे रास्ते से आते जाते थे भले ही इसमें उन्हें अधिक चलना और कर्च उठाना पड़ता था इसमें क्या आश्चर्य है कि कालांतर में वे में अग्रगण बने संत सदा ही अपने जीवन के सभी पक्षों में ऐसे ही पक्के होते हैं सड़क पर चलते हुए कभी कभी मैं कुछ लोगों को देख कर भौचक्क रह जाता हूँ उनके चेहरे पर इतनी कामुकता और लोलुपता रहती है जहाँ तक कि उनके निकट गुजरने पर उनके स्पंदन मुझे आघात देते हैं ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने में हमें कितना सतर्क रहना चाहिए एक आवारा गर्द की एक मज़ेदार कहानी है जिसने उफंती नदी में कंबल सा कुछ तैरते देखा वह तत्काल नदी में कूद पड़ा और उस वस्तु के निकट तैरकर उसे पकड़ लिया पर अब वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा किनारे खड़े लोगों ने चिल्लाकर उसे कम्बल छोड़कर लौट आने को कहा अवारा गर्द ने उत्तर दिया मैंने तो छोड़ दिया है पर यह नहीं छोड़ता जिसे उसने कंबल समझा था वह एक भालू था हमारे साथ भी यही होता है हम कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों के पीछे जाते हैं बाद में हम पाते हैं कि हम उसे छुटकारा नहीं पा सकते